विचार चलते हुए कहा था भाई आप केवल शब्दों को पढ़ के जान रहे हो अर्थ भी ग्रहण किए कि नहीं ग्रहण कियो अर्थ ग्रहण किए हो तो अनुभव कियो कि नहीं किया अनुभव किए हो तो उस पर दृढ़ हो कि नहीं हो सब जानना इसलिए कहते हैं देखो द्वितीय भी तक दर्शे थी सर शब्द को दिखा दिया जब शब्द नहीं जान रहे हो तो अर्थ नहीं जानतेष है, है? अर्थ भी जान लिए तो भी सवशेष है जब तक साक्षात्कार नहीं, इसे द्वितीय अर्थे व्याकरण साक्षात्कारोंवशिष्य सीरियावत वत्ध पार्वभ कहते भाई ठीक है व्याकरण से भले तुम अर्थों को जान लिया ने व्याकरण कहा कोष निगम निगंटू वगैरह को ग्रंथ है मन अपने आप ही पढ़ लिया किसी गुरु की जरूरत नहीं है पुस्तक रख लिया डिक्शनरी इस रख लिया और पढ़ लिया समझ लिया तुम शब्द ज्ञान हो गया और बहुत सारे तो हिंदी अंग्रेजी सब में वैसे भी कॉमेंटेटरी लिख लिखे वे, पुस्तक बहुत सारे हैं उनको भी थोड़ा रेफर कर लेंगे तो क्या है मंत्रार्थ सब समझ में आ जाएगा पूरा वेद पुराण वरान सब कुछ पढ़ सकता क्या दिक्कत कोई दिक्कत नहीं पढ़ लेंगे अर्थ भी जान लेंगे लेकिन बुद्धि वस्तु साक्षात्कार कर, कर लेगी जैसे हम लोग जो है एटॉमिक फिजिक्स पढ़े न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लिए दुनिया और अब सारी थियोरी पढ़ लिया शब्द भी जान लिया अर्थ भी जान लिया इन परमाणु को देखा है उसके अनुभव करना आसान है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में में जाना पड़े तब तो दिखेगा वो में क्या होता है के एक लाइट जैसे जाता वो दिखता है देना। देना। जा रहा है परमाणु बहुत भेद से भागते रहते बहुत सारी तत्व हम शब्द भी जानते हैं अर्थ भी जानते हैं इन अनुभव में नहीं वैसे भ्रम का मामला है आप वेद वेदांत पढ़ लोगे शब्दों को पढ़ लिया अर्थ को ग्रहण कर लिया किंतु बुद्धि इस वस्तु को साक्षात्कार नहीं करी है बुद्धि साक्षात्कार अवशिष्यवशेष सावशेष ज्ञान ऐसा क्या कहेंगे यह स्रोत्र ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी है किंतु अभी शब्द ब्रह्म ज्ञानी शब्दार्थ ब्रह्म वो ब्रह्म में ही है ना तो तो तो तक तक गुरुवास बह गुरु की शरण में रहना पड़ेगा गुरु की सेवा करनी पड़ेगी गुरु से और अनुभूति की होने तक जो भी अड़चने आ रहे हैं उसकी चर्चा करते हुए और अड़चनों को दूर करवाते हुए अनुभव करना होगा व्याकरण आदि उपलक्षण निगम आदि व्याकरण आप आद कहने से कि व्याकरण से कोई पुरार्थ नहीं पकड़ सकता अन्य भी ग्रंथों को आधार बनाना पड़ता है व्याकरण आदि ना परोक्ष ज्ञान संपादित है व्याकरण आदि से अर्थ को ग्रहण करने का मतलब क्या परोक्ष ज्ञान ही होना है उससे भी संशयादि निराश है अप्रोक्षी करणम कर रह जाता है ज्ञानस्य अभी बचा हुआ है? अर जान लिया सब कुछ जान लिया महान ब्रह्मा जान लिया जगत मिथ्या जान लिया समझ गए पूरा उसके बाद भी बाकी है कब तक ये बाकी रहेगा कब पूरा होगा ये कथा संपूर्णतम ज्ञान इत्या प्राप्त प्राप्तव्यता प्राप्त हो प्राप्त, प्राप्त प्राप्त होनी चाहिए और कुछ करना बाकी नहीं है और कुछ पाना बाकी नहीं है ऐसा पूर्ण तृप्ति हो जाए तो समझ लेना आपका अनुभूति हो चुकी है जब तक आप आपके पास अब ये बाकी है वो बाकी है करना बाकी वो करना बाकी जाना बाकी यहाँ जाना बाकी ये करना है वो करना है अभी वो उधर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना है इधर एक बनाना है उधर एक बनाना है बिल्डिंग ही बिल्डिंग सो यही दिमाग में चलते रहेगा तो समझ लेना अभी बहुत बाकी है <laughs> जब तक संकल्प विकल्प चलते रहेगा करना बाकी है और पाना बाकी अभी तो अभी तो महंती बने ना पाना बाकी है इसका कोई अंत नहीं पाने का इसे पाना बाकी हो और करना बाकी हो वो अधूरा है समझना और जब ये समझ में आ गया आपको पाना कुछ नहीं बाकी रह गया करना कुछ बाकी नहीं है तब तो समझ लेना कि हो चुके हैं प्राप्त प्राप्त भी हो चुका है ज्ञान की अनुभूति हो गई और ये नहीं कि मन से सोच रहे मन तो ठगू है हाँ। मन ठगता है ना मन तो कई हो गया ना तुम्हारा करना सब कुछ हो गया कुछ करना नहीं है तो सवेरे उठते ही बोले गए करो चलो ये विचित्रता है इसे मन की बात में नहीं रहना बुद्धि की बात में नहीं रहना ग उसका भी दृढ़ता होनी चाहिए धारता पर्यंतो एवं प्रासिक समाप्त प्रसंग जब बीच शंकाएं उठी थी उसका समाधान करके प्रकृतमेव अनुसरती प्रकृत जो था उसका दो बार अनुसर, अनुसर सुश्रुति में आएंगे ब्रह्मानंद में आस्था में ब्रह्मनंद में ही ब्रह्मानंद मत समझो लेकिन 24 घंटे में कई बार हम लोग ब्रह्मांड की ओर जाते और आते रहते जब जो कोई चीज प्राप्त तो हुई तृप्त हुए, तो तृप्ति होते बराबर थोड़ा प्रसन्नता होता है मन ना न थोड़ी अंतर्मुख हो जाता है वहां ब्रह्मांड की वासना आती है आप आनंद की अनुभूति हो जाएगी कुछ छंड रहा फिर बाहर आ गए कर्मवशा बहार हर विषय की प्राप्ति पूर्वी का तृप्ति वही ब्रह्मानंद के झलक है एक तृप्ति होती है जो आह बहुत बढ़िया हो गया वो तृप्ति जो अनुभूति हो रही है उसका कारण क्या है ब्रह्मानंद की उपासना है उसकी झलक मात्री है इसे कहते आस्था में दुषुपति में होता है ये हमने सिद्ध कर दिया श्रुति से स्मृति से अनुभूति से अनुमान से सब से सिद्ध कर दिया सुशुप्ति में जो आनंद है वो ब्रह्मानंद है कहते हैं कि में में ही नहीं, आस्था तक, बल्कि यत्रेत्र विना, जब जब आपको सुख अनुभव होता है विषय पाया उसे विषय रहित होकर आप अंतर्मुख हो गए तृप्त होकर के तृप्ति का क्षण कैसे होता है विषय सम्मान ही होता है विषय सम्मान खत्म हो गया उसके बाद तृप्ति होगी तो वो जो विषय सम्बन्ध की बीना सुख का हो रहा है विषय संबंध काल में जो सुख होता है विषयानंद कहेंगे हम विषय संबंध काल में जो विषय जन सुख होता है वो विषयानंद उत्तर काल में जो तृप्ति है वो ब्रह्मान का ही जनक है वही कह रहे हैं विषय विना यित्र तत्र सर्वत्र एकताम ब्रह्मान से वापस उन सभी जगहों में समझना ब्रह्मानंद की वासना है उसके झलक अब दिखाई दे रहा है यह त्रेट्राविन काल है तुष्टि भावादो जिन जिन समय में तुष्टिम भाव निश्चिंत होकर बैठ गए हैं निश्चिंतता कारण क्या है तृप्ति तो है बिना तृप्ति कोई निश्चिंत हो सकता है क्या वो चिंता लगी रहती है करना बाकी है अब पाना बाकी है तो उसी का प्लानिंग में लगा रहे निश्चिंत हो, हो नहीं सकता वो चिंता उसके अंदर सतापी रहती है बाहर से ध्यान शिविर में तो आ गए ध्यान शिविर में बैठे हुए हैं तो अंदर से तो सारे वही चिंता रहता है जब गुरु जी हम लोग ध्यान शिविर में क्या कर देते बोलते तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो देखो वही तुम्हारा सबसे बढ़िया ध्यान जो आ रहा है उसमें देखते जाओ वो साक्षी होने की कोशिश करो क्योंकि आदर्श निर्विशीन एकाग्र बुद्धि करना स्वरूप ध्यान ये तो असंभव है म आदमी के लिए तो संभव तुम्हारे मन में जो तो कचरा है वो तो कचड़ा तो निकलते रहेगा और इतनी विशाल कचरा है, पेटी है एक दो दिन ते निकलने के निकल के थकने वाले है नहीं ना खत्म होने वाला है इसी वो कहते थे अपना सबसे बढ़िया है आप साक्षी भाव का ध्यान करो कोई रास्ता नहीं जो आ रहा है कचरा को देखते जाओ उसकी सब तादात नहीं होगा आने नहीं तो वृत्ति देखो उसको उसको जाने को उसके साथ न बाहर जाओ तो भी बस इतना ही ध्यान रखना तो कूड़ा आना बंद हो जाएगा अपने हाँ शुरू में बार बार खेच के लाना पड़ेगा बार बार भाग वापस लौटना पड़ता है शुरू शुरू में तो भाग जाएंगे तो कई घंटे भी बीत जाएंगे उसी में ही तो बहुत बात होशा करे तो कम तो भग गए हैं हम तो साथ में चले विषय के साथ बहुत देर बात पकड़ में आती है तो कोई बात फिर पकड़ के पकड़ो वापस धीरे धीरे धीरे समय करते करता अभ्यास करते करते हो जाता है अनेक तरीके से करते हैं लोगों तो ने कहा देखो जमिन काले तुष्टि भावादो विषया अनुभव अंतरेण सुखम भवती है विषय वहां संबंध नहीं है विषया अनुभव के बिना ही जो आप सुख अनुभव कर रहे हो त्र तावार्थ सुख का उस समय विषय का नहीं होने पर उत्पन्न के नाते सामान्य अहंकार अच्छा तो सामान्य अहंकार है मैं हूं, मैं साक्षी बैठा देख रहा हूं। सामान्य अहंकार तो है वहां इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे शुद्ध ब्रह्मान नहीं है ब्रह्म की वासना है ब्रह्म की जो आनंद की वासना थी वो वहां पर झलक दिखाई दे रहा है वासनांद तुम अवगंत इसका वासनानंद भी कह सकते हो ये वासनानंद है ब्रह्म की वासना का मान सु जो अनुभूत ब्रह्मानंद की वासना है उसकी हम झलक मात्र अनुभव कर रहे हैं इससे उसका नाम वासनानंद हो जाएगा इस तरह से सुषिप्त ब्रह्मानंद और जागृत में उसी ब्रह्मानंद के संस्कार को लेकर वासना के लिए अनुभव वासुकु का नाम वासनांद हो गया दो का वर्णन हो गया ब्रह्मानंद और वासनानंद और रह गए विषय का कथन करना तीन ही प्रकार के आनंद ना ब्रह्मानंद वासनानंद विषयानंद एवं इदानी आनंद विषयानंद्रह्म तो त्रैविध्य दो प्रकार दर्शा करके अब आनंद की तीन विधता का नियमन करने के लिए आत्मा की अभिमुख और अभिमुख विषय को लेकर के आत्मा की ओर अभिमुख बुद्धि की वृत्ति मेज सुख का झलक पड़ता है विषय सहित विषय युक्त जो बुद्धिवृत्ति का सुखानुभूति होता है उसको विषयानंद नाम से गठन करने के लिए पहले एक बार कहा श्लोक को ही संक्षेप दोबारा उठा रही विषय तविच्छो परमेश अंतर्मुखा मनोवृत्त आनंद प्रतिबिंबती विषय की उपलब्धि उस विषय की इच्छा में उपराम बढ़ गया किसी को पाने की इच्छा हुई है और इसे जब तक पाएंगे उससे लगा रहेंगे जब पा लेते हैं तो इच्छा को उपराम हो गया विषय प्राप्त हुआ इस विषय की इच्छा को उपराम हो गया अब चिंता उस विषय की चिंता नहीं रह गई जब तब क्या होता है आपका मन अंतर्मुख होता है अंतर्मुख मनोवृत्तों अंतर्मुख मनोवृत्ति में जो आनंद का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसी का नाम विषय है अतः प्रतिबिंब आनंद भी कहते हैं विषयानंद नहीं कहते उसको ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब पड़ा यदा यदा सर्गाली विषय लाभा तब तद्छाओं परमो बहती जब जब माला आदि अनेक अन्य वस्तुओं की विषयों की लाभ की इच्छा रहती है और वही इच्छा बोले आप उसे पाने के प्रयास करने के पश्चात जब विषयों को प्राप्त कर लेते हो तो उस विषय की इच्छा को पराम हो जाता है जब मन से अंतर्मुखी सती या मन कुछ क्षणों के लिए अंतर्मुख हो जाता है तस्वीन यह स्वात्मानंद उस अंतर्मुख में अपनी आत्मा के आनंद का प्रतिबिंबित भवती प्रतिबिंब हो रहा है अयम विषयानंद उसी का नाम विश्यानंद होता है तो तीन प्रकार के आनंद है शिशु जी काली में ब्रह्मानंद है और जागृत आदि विषय रहित विषय को छोड़ करके क्यों अंतर्मुखा बुद्धि का वृत्ति जो है वह आसनंद अनुभव करता है और विषय प्राप्ति को पूर्वक इच्छा का निवृत्ति पूर्वक जो अंतर्मुखी मन में अनुभव होता है आनंद उसका हो हो गया, हो गया, इस प्रकार आनंद का वर्णन हुआ, तो उन्हीं तीनों के संग्रह वासनाच, प्रतिबिंब इति त्रयं अंतरेण नानंदो अंतरेण नस्गति तीन को छोड़कर अन्य कोई आनंद नाम का चीज उपलब्ध नहीं हो सकता वासरानंदा, प्रतिम सबसे, इन तीन को छोड़कर के अस्विन जगती इस जगत में नास्तिक कश्चन अन्य आनंद कोई दूसरा आनंद नाम का चीज और नहीं रहे उक्त प्रकार स्वप्रकाशित सुषिप्त प्रतिभासमान योग ब्रह्मानंदी का सारी बातों को संग्रह कर रहे देखिए उक्त प्रकार से स्वप्रकाश होने के नाते सु में प्रतिभा तो विषया अनुभव मंत्रेण प्रतियमानो वासनांद है और ये तुष्टि भाव समाधि आदि कालो में विषय के अनुभव के बिना ही प्रतीत होने वाला जो आनंद है उसका नाम वासनांद है और जो अपिष्ट विषयलाभ अंतर्मु तो पूर्वक अंतर्मुख में जो प्रतिमितानंद है है उसका नाम विषयानंद इन तीन से अलग होकर के एक जगत इस जगत के भीतर में न कश्चिंदती कोई चौथा आनंद नाम का चीज नहीं हो सकता पूर्व पक्ष कहता है ऐसा मत कहो जी तीन ही है आप नहीं यहाँ पर इसी ग्रंथ में आगे जाकर के कई आनंदों का नाम ले रहे हो आत्मानंद अद्वैतानंद, आनंद योगानंद निजानंद अनेक नाम है और आश्रम महात्मा क्या तो पूछ कितने आनंद है यहाँ तीसरे तो का कर, लेकिन कहता है महाराज बाहर क्या छोड़िए आपके ग्रंथ में इससे आगे जा करके अलग अलग नामों से और भी अनेक प्रकार के आनंदों का वर्णन करने जा रहे हो तो अब ये प्रतिज्ञा कैसे कर रहे हो? तीनी होता है इस जगत में ननु, ब्रह्मा, सुखम तथा विषयानंद इसी ग्यारहवे प्रकरण के ग्यारहवें श्लोक में पूर्व में आपने कह दिए थे अब आप पढ़ रहे हो सप्तासी श्लोक एटी सेवन द लेवन श्लोक ऑफ द लेवन चार इसी ग्यारहवे अध्याय का प्रकरण का ग्यारहवें श्लोक में बात कहा था आपने ब्रह्मानंद विद्यानंद विषयानंद विद्यानंद जी थे विद्यानंद जी को आपने छोड़ दिया अब कह रहे आप यहां वासनंद टपका दिए उसमें थे नहीं वासनानंद वहां ब्रह्मानंद अब क्या आपने बोल रहे हो और और वा ब्रह्मानंद वासनानंद और विषयानंद और वहां पर ब्रह्मानंद विद्यानंद और विषयानंद का वासानंद अलग आ गया उधर का विद्यान गायब हो गया आनंद तो वो तीन के साथ मिला चार हो गया है ना ब्रह्मानंद है ये। दो और ये विद्यानंद और यहाँ वासानंद बोल दिया चार हो गए रखना चार संख्या हो चुका है तद विलक्षण आनंद से त्रविध उ पहले ग्यारहवें कहा विलक्षण तीन को यहाँ सत्तासी नंबर में आपने कह दिया अतः पूर्वोत्तर विरोध इसलिए पूर्व उत्तर ग्रंथ का विरोध हो गया विद्यांत वा विरोधी तो आपने कह दिया वहां कुछ यहाँ कुछ कह दिया इतना ही नहीं गावत सुदृष्ट निजानी निजानंद आपने कहा जैसे जैसे अहंकार की विस्मृति होती जाती है अहंकार आपका ढीला पड़ते जाता है अहंकार ऐसा मजबूत खोटी है जिस पर आप टिके हुए हो। ऐसा मजबूत है जो हिलता ही नहीं है लेकिन अंदर से घुन पड़ ले वो अहंकार टूट जाएगा ना खोटी जैसे लकड़ी मजबूत वाले ही गाड़ नहीं अंदर इधर घुन हो जाए तो क्या होगा तो सड़के खत्म हो जाए इसी वाले आप ज्ञान रूपी घुन को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर या अहंकार रूपी छोट को नष्ट कर देना है और मान ऐसे करने का ज्ञान अभ्यास के वजह से यदि आपके अहंकार घटते जाता है तो तावत तावत सूक्ष्म जैसे वैसे, वैसे अहंकार घटते जाता है आपकी सूक्ष्म दृष्टि बढ़ती जाती तो है मोटी बुद्धि नहीं रहेगी भैंस बुद्धि तो अब धीरे धीरे धीरे सूक्ष्म बुद्धि होती जाएगी ऐसी सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी पूर्ण जागरूक अवेयरनेस डेवलप्स। अवेयरनेस बहुत कम है आदमी को अपने शरीर का होश नहीं है वातावरण आस पड़ोस का होश नहीं है नहीं अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस बॉडी के लिए फैमिली अवेयरनेस हाउस अवेयरनेस लोकलिटी अवेयरनेस सोशल अवेयरनेस रिलीजियस अवेयरनेस नेशनल अवेयरनेस यूनिवर्सल स्टेज हैं। हैं? अंग्रेज़ हमारे हम लोग क्या गाते व्यक्तिवाद। मैं ही और दूसरे थोड़ा अच्छा है परिवारवाद नहीं ये मेरे पत्नी मेरे बच्चे सबको प्यार करेगा सबको हाँ मेरे, मेरे परिवारवाद व्यक्तिवाद से श्रेष्ठ परिवारवाद परिवारवाद से भी ज्यादा श्रेष्ठ कौन होगा मोहल्लावाद अपने मोहल्ले के लोग कम्युनिटी हमारे क्षेत्र है उससे श्रेष्ठ ग्रामवाद मोहल्ले से बढ़कर अपने गांव, पूरे का अभिमान कर रहा है पूरे गांव में कहीं कुछ हो जाते हमारे गाँव को कोई अंगुल नहीं उठा सकता करते ना लोग नहीं लोग ग्रामवाद ग्रामवाद से ऊपर क्या है पहले उस समाज ग्रामों के बाद देशी होता था आजकल तो और भी कई स्टैंड बना सकते ग्राम जो है तहसीलवाद पूरे तहसील का अभिमान करना तहसील के ऊपर जिला जनपदवाद जनपदवाद के ऊपर राज्यवाद राज्यवाद के ऊपर राष्ट्रवाद कई सीढ़िया बन जाएंगे राष्ट्रवाद के ऊपर अंतरराष्ट्रीय महात्मा तो अंतरराष्ट्रीय जो भी अपने अंतरराष्ट्रीयवाद हो गए पूरे राष्ट्र का अभिमान कर पूरे अंतर विश्व का अभिमान कर रहे हैं इस पृथ्वी के उससे ऊपर पूरे ब्रह्मांड का जो अभिमान करना ब्रह्मांड अभिमानवादी जाता है उत्तरो अहंकार बढ़ रहा है नहीं है अहंकार की क्षुद्रता है सीमित को करते जाए वो, तो कर वो जागरूकता जगनी चाहिए अगल बगल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या मालूम हुआ है बगल में क्या हो रहा है लेकिन ये ये को लेस होना बात बात बात अभी पहले घटाने वाली वाली होती, होती। बाद में मिटाने वाली बात होती। जब तक हम साक्षात कर नहीं अहंकार की अब सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि आई है ये बात हो रही है और सूक्ष्म दृष्टि आपको तो दृष्टि हो जाना चाहिए उसके लिए अहंकार रहित होना पड़ता तो। है लेकिन साक्षात्कार करने की तो कर तो अनुभूति तो कर हो नहीं होती है तो फिर वही है सब कुछ इसलिए कहते हैं कि उसका नाम निजानंद है ठीक और पुमान, उदासीन इसी ग्यारहवे अठारह अंठानवे में बोलोगे आगे अंठानवे में निजानंद का वर्णन करोगे आप एक श्लोक में आप एक नया नाम लाओगे जिसका नाम है मुख्यानंद निजानंद के बाद मुख्यानंद आ जाएंगे तादृक मान उदासीन कालेप्यानंद वासनाम उपेक्ष मुख्यम भाव 121 में आएगा उक्त द्वया उक्त और भी आपने से कह दिया पांचवा हो गया जो है आपका और निजानंद गए मुख्यानंद तथा उसके अलावा द्वितीय अध्याय में तो आप के नाम लिए थे यहाँ का द्वितीय थे इस पांचवे पांच आनंद पंचक में माने बारहवा प्रकरण वाला द्वितीय अध्याय आत्मान बोध का चौथा श्लोक में वहां पर आत्मानंद नाम का सातवा आनंद है यदि आत्मानंद है तथो अन्यो भी देते छह से विलक्षण एक सातवा आनंद है मंद प्रज्ञ जिज्ञास के लिए वर्णन करने जाओगे मंद बुद्धि वाले फिर भी है वो ब्रह्म क्या तो, तो अब चाह रहा हूँ मैं वेदांति बनू तो कैसे हो ऐसों के लिए भी हम विचार करेंगे तो वहां आत्मानंद का कथन करोगे तो कितना हो गया आत्मा आनंद है सात हो गया इसके बाद योगानंद पूर्व तो यह तेरे में अध्याय का पहला श्लोक में एक योगानंद जी को आप लाओगे वो कौन सा है यदि वो कथन करने जाओगे है ब्रह्मान ब्रह्मानंदाभिदे ग्रंथ है तृतीय तृतीयाध्यानंद सद अद्वैतानंद लाए आप हुं? आपने जो है तेरहवें अध्याय का एक श्लोक में जा करके इस ग्रंथ का तीसरे अध्याय जो है तेरवा अध्याय इस तेरहवें अध्याय में जो आनंद का वर्णन हुआ उस आनंद का नाम अद्वैत आनंद आप बोल रहे हो इस तरह से च अन्य अवग्छा एक नौवा आनंद आपको हमारा मिल रहा है नौ प्रकार के का वर्णन आपने किया है अतः अंतरेण जगत स्विंद आनंद आपके वचन है इस जगत में पूर्व के तीन ब्रह्मानंद वासणानंद विषयानंद के अलावा और कोई आनंद ही नहीं है आपका वचन झूठा निकल रहा है कि आपने आगे जाकर के इन तीन के अलावा और छह का वर्णन करने जा रहे हो नौ वर्णन होगा वृद्धि का जो नाम अलग अलग है, है इन्हीं तीन चीजों का है तीन के अलावा वो व्यवस्था कुछ नहीं है जितने भी आनंद लाओ वह सारे आनंदों का तीन में अंतर्भाव कर लाटरों की बात कर रहे हो कृष्णानंद है श्यामानंद है रामानंद है भोआनंद है भूमानंद है है, वो आनंद जितनी आनंद लाओ सारे को और सब के सब तीन में कोटि में ही अंदर हो जाएगा अनंत आनंद है अनंत आनंद को इन तीन में अंत भाव कर ले इन तीन में भी एक आधारभूत ब्रह्मानंद बाकी दो उसी की एक वासना एक प्रतिबिंब आत्मा कोने से लोग दोनों का अधीन है इसे ब्रह्मानंद ने दोनों आ जाएंगे तो सब कुछ ब्रह्मानंद के अलावा कुछ भी नहीं है ये भी कहा जा सकता है एक ब्रह्मान के अलावा और कुछ नहीं विशेषत्व ना विश्वानंदे अंतर्भाव पहला है आपका शंका विद्यानंद जी को लाए थे और विद्यानंद जी जो है विश्वानंद अंतर्भाव हो जाएंगे कैसे अंतर्भाव हो जाएंगे विद्या में है उस विषय को आपने विद्या को पा लिया विद्या प्राप्त हुई सर्टिफिकेट मिल गया वेदांत आचार्य बड़े खुश हो गए आनंद हुआ उसी का नाम है। और विद्या विषय था अत विद्यानंद को हम विषयनंद में अंतर्भाव कर देंगे विषयनंद भक्त विषयानंद के समान वो भी अंतर्नि विशेष के नाते विषयानंद में अंतर्भाव हो जाए अंतर्भाव विश्वनंद व्यानंदीवृत्तिरूपक इसे चौदवा प्रकरण में दूसरे श्लोक में बात कहा गया है विषयानंद के समान विद्यानंद में क्या है, ही है और कुछ नहीं तो वक्षित और ये निजानंद मुख्यानंद क्या है निजानंद मुख्यानंद आत्मानंद योगानंद अद्वैतांद मानतु ब्रह्मानंद धनति ये सारे विषय ब्रह्मानंद अंतर्भूत हो वो साधन को लेकर अलग नाम दिया जा रहा है क्योंकि आप आपको विचार कर देखे निजान क्या था अहंकार होता था अब तक आप अपना आपको मान देते अहंकार को उसको मिटाने पर जो आनंद हो रहा है वो निजानंद हो गया और क्या है वो उससे मिटाने पर क्या अनुभव हो रहा कौन सा आनंद हो वास्तव में ब्रह्म ही तो है इसे निजानंद ब्रह्मानंद हो जाएगा उसके बाद आया मुख्यानंद वहां पर कद उदासीन काल में सकल आनंद वासनाओं को उपेक्षा करके बैठा हुआ अनुभव हो रहा है इसे वह भी ब्रह्मानंद के अलावा दूसरा नहीं है आते मुख्यानंद भी ब्रह्मानंद में अंतर्भ हो गया उसके बाद आत्मानंद की बात कही गई थी मन बुद्धि वालों को भी स्वरूप अनुभव कराने की बात है तो स्वरूप क्या है वो ब्रह्म ही तो है इसलिए आत्मानंद भी ब्रह्मानंद से भिन्न नहीं है योगानंद की बात है योग रूपी साधना के द्वारा पाया गया उसी ब्रह्म की आनंद रूपता है अनुभव हुआ हो गया और लास्ट अद्वैत आनंद वो अद्वैत कौन है वो ब्रह्म ही तो है इस अद्वैत आनंद को ब्रह्मानंद कहो दोनों पर्यायवाची हो जाता है इस प्रकार से अतृत क्षेत्र है सब छयों को आपने तीन भी अंतर्भाव कर दिया तथा तो ही श्लोक है इस श्लोक में जो कहा गया योग लक्षण उपाय गम्य तया ये क्या है वो योग रूपी साधना जो करने वाला अपने अहंकार को धीरे धीरे घटाते जाता है वही घटा सकता है दूसरा नहीं घटा सकता कहते देखो योग लक्षण उपाय गम योग रूपी उपाय के द्वारा गम्य होने से योगानंद न इसे वो जो योगानंद रूप ही है वो विवक्षित निजानंद वही निजानंद कह दिया गया उसी को न दसते नापि निद्रा तस्त यहा भगवान अर्जुन वृद्धि उत्तर श्लोक ब्रह्म विदान अगला ही श्लोक में उसी अध्याय में इन जो निजानंद है उसी को योगानंद का उसे योगानंद को ही बात में उसी उत्तर ग्रंथ में ब्रह्मनंद कह दिया गया है अत अभिधानात निजानंद ब्रह्मान जे निजानंद ब्रह्मानंद से भिन्न नहीं है तथा मुख्यानंदो भी ब्रह्मानंद मुख्यानंद भी ब्रह्म ही है इसके बारे में कहां क्या गया ले ग्यारहवे का इसी अट्ठासी श्लोक में और अगला श्लोक में आएगा क्या आ रहा है तथा च विषयानंद वासनंदमु आनंद जन द्रह्मानंद स्वयं के वास्तव में सारा विषयानंद भी क्यों न हो और वासनंद भी क्यों ना हो इंसान को कौन वजह कर रहे प्रकाशित करता है ब्रह्मानंद ही करता है इसलिए ये भी वाक्य में दो नहीं है तीन भी कहना समझाने के लिए है वास्तव में है एक ही इसलिए तरह जन्यत्व अमुख्य भूत यो ने क्या हो क्या वो अमुख्य है वासनांद भी अमुख्य जन्यत्वा विषयानंद भी अमुख्य जन्यत्वा मुख्य कौन है एकमात्र ब्रह्मानंद है तो वो है इत्यादि जन्य भूत जनकत्वेन अभित उनका जनक कौन है जनक्रह्मांत कौन हो गया ब्रह्मान है।, है वो अमुख्य जो अजन्य है वो मुख्य है जब हमने कह दिया विशांत और वासन दोनों जन्य है, है तो अपने सिद्ध हो जाता है अतएव ब्रह्मानंद को ही मुख्यानंद भी दिया जा सकता है, है। क्योंकि ज्ञापन हो रहा है उसी को मुख्यानंद जो कह दिया गया ब्रह्मान को ही मुख्यानंद कह देने के का कारण से वो जो अद्वैत आनंद और आत्मानंद है वे भी ब्रह्मानंद से अलग नहीं हो सकते क्यों योगानंद आत्मानी क्योंकि यहां श्लोकों में आएगा आगे तेरहवा अध्याय पहला श्लोक में जिसको पहले योगानंद का है उसी को अब मैं क्या कहने जा रहा हूं आत्मानंद नाम से पुकार रहा हूं अर्थात योगानंद और आत्मानंद तो वस्तु नहीं रहा यदि तृतीय अध्याय आदव प्रथमाध्याय योगानंद तक्षत्य ब्रह्मानंद से तृतीय अध्याय के पेशा पहला जो था अध्याय जो ग्यारहवा अध्याय वो पहला है इस पांच में इस पांच को लेकर के पहला दूसरा तीसरा व्यवहार हो रहा है ये तीसरा कहने से तेरहवा पहला कहने से ग्यार ब्रह्मानंद शिव योगानंद शब्द है ना ब्रह्मानंद को ही योगान शब्द के द्वारा अनुवाद पूर्वक आत्मानंदता में विदाय अनुवाद पूर्वक जो है उसी को आत्मान से कह दिया गया कथम ब्रह्मेद प्रश्न पूर्वक आकाशाद स्वदेहा अद्वितीय ब्रह्मत्व प्रतिपादना अवगंत्यम निश्चित कैसे होगा कि कथम ब्रह्मत्व ये जो जीवात्मा है ये ब्रह्म कैसे हो सकता है ये तो सद्वैत है हमेशा द्वैसित रहने वाला है ये अद्वैत कैसे हो जाएगा ऐसी जब का हुई उसके जवाब में आकाश आदि सृष्टि कथन करता हुआ देव परंत वर्णन किया इत्यादि प्रक्रिया की प्रक्रिया के द्वारा करने से निश्चय हो रहा है आत्मानंद कोई और नहीं है ब्रह्मानंद ही है तस्मात् ब्रह्मानंदो वासना चिंब इत्युक्तम त्रैविद्यम सुस्थम इसीलिए जो ही होता है जगत में जो कहा गया था प्रतिज्ञा सुस्थिर हो गया